સચિદાનંદ સત ચિત આનંદ જય સતંદ જય બોલો જય શુદ્ધ ચિત્રુપ ચિદ્રુપ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિદ્રુપ સ્વરૂપ સત ચિત આનંદ સત ચિત્ત આનંદ જય સચિદાનંદ જય સચિદાન સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ શુદ્ધ ચિદ્રુપ ભગવાન એજ પરમાત્મા એજ શુદ્ધાત્મા એજ સિદ્ધાત્મા सिद्धार्थ म परंतु सिद्ध गति प्रयागति प्रयाण है आज गति प्रयाण पर स्वरूप अवस्थाओ बदी आप अत्यारो कविराज होर वो, क्या थार क्या हो गया गैलरी बनावे पड़ते जादू है जेन्द्र कल्याणी जयेंद्र भाई कविराज के, के मित्र पापीछे है हाँ जय सचिद रमा बन हाँ रमाबेन અદભુત અદભુત અદભુત હા तारा चंद आए हैं क्या अरे हाथ क्या करो वाह दो, दो शब्द बोलो जोर से आपको माइक की जरूरत नहीं है अपने मैंने आर्थिक इच्छा की है दादाजी से हमें दादाजी आप हमें शक्ति दें आप हमें शक्ति दें आप हमें आशीर्वाद दें हम आपके अवतार बन जाए हम आपके काम को पूरी तरह से तलम ढंग से और पूरी तरह समर्थ हो जाए बस यही एक इच्छा है ताराचंद जी जी आपका सिंह द्वार अलवर उत्तर भारत को पूरा उत्तर भारत को પ્રકાશિત કરેગા એ વિજ્ઞાન થી ઉત્તર ભારત બાકી કે સર્વ ભારત થી અલગ નહીં હૈ પૂરે વિશ્વ કે દાદાજી ઉત્તર ભારત કો શરૂઆત કરે મેં સચ કહેતા હું પૂરે વિશ્વ કે સમ્રાટ હે સ્વીકાર એકદમ સાચી વિશાલતા હમેરી જો શુદ્ધ આત્મ દ્રષ્ટિ કીશાલતા હૈકો અંતર બુદ્ધિ કે પ્રકાશ મેં આપને ખુદ કે હિત કે લી જોસી હિત ના કરે ઐતા હિત કે इतनी ये प्रकाश सब जगह फैल जाती है आप प्रकाश भारत खूण खूण फैलाश अद्भुत विश्व सारा प्रमाण सारा विश्व में फैलाई जवा बहु सुंदर अरुआत कविराज आ शाला पहली नजरे नजर जुयु तेरे आशीर्वाद कहलाडेल थी मॉडेल छे, मॉडेल मॉडेल मॉडेल इनाम लेवा माटे नी नहीं, नहीं। एक कशु ग्रहण करेवीज नहीं बदाने आपे ये बहु सुंदर जयेन्द्र जी ठीक है न हाँ रियर्सर है आ, के लिए। तो ये बहन आई है मिनल कोठारी कर पर, कौन है हाँ समझ गए समझ गए ये आपका है परम कुछ द्डा जी रिस्पेक्टेड दादा ये मिनल कोठारी मिनल बहन फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आई है आज तो उसका वो लिखती है दादा जी i have come here for the first time and i am very confused but at the same time i have experienced peace of mind over here dada <laughs> i have come from bangalore and bengaluru and will be going back soon so please dada i kindly request you to bless me and guide me so mineral you know den ये हमारे दादा भगवान के सत्पुरुष है उसमें से किसी मिलते रहना किसी को जाने के समय आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगी प्रकाश मिल जाएगा समझी प्लीज कॉल मी पर्सनली एंड ग्रेस मी बाय टचिंग योर फीट चरल पर ऊपर आके चली जाना वापस किसी को डिस्टर्ब बिना के संभाल के लो ताराचंद जी आपका हृदय पढ़ रहे हैं आपका हृदय कविराज हमेरी हिंदू क्या करती है वहाँ <laughs> કૃપા ચા આપીએ ક્યા તું હૈ સંસ્કૃત સમય નિકાલ બડોદે આ પડેગા બડોદરા માલુ હૈ કભી ભી સમય નિકાલ આ જ ડોક્ટર કોણસી મેડિસિન લેકિન જનરલ ફેમલી પ્રેક્ટિસ વોટ વટ વોટ ફેકલ્ આશીર્વાદ હેકટ કર લેકિ ડોક્ટર્સ લગ અચ્છે એડમિનિસ્ટ્રેટર હોટિક્સ મેં નહીં જાન લેકિન લોકો કામ બને લીધે સેવાભાવે પાર્લિયામેન્ટ મેં જાન પડેગા माया बेंगलोर जाएगी या नहीं खाली भाव तो कर भाव कर अभी ये लोग लेडीज को एडमिट करते हैं चलो चिंता कोई बात नहीं और ये सब आपका पुत्र है बेंगलोर में आते हैं उनसे खूब लाभ लो किसी आपको जब यहाँ कोई भी प्रसंग हो वहा ऑफकोर्स आपका डॉक्टर है डॉक्टर क्षेत्र प्रोफेशन है बाय प्रोफेशन डॉक्टर है प्रौफेशन तो समय तो कम मिलता है फिर भी समय कर, निकालना टाइम इज द सेंस ऑफ आवर ओन लाइफ टाइम इज द सेंस वेरी ली ऑफ आवर ओन इस श्वसंत क्रिया चलती है स्वसंत क्रिया वो समयबद्ध है इसके कारण टाइम इज वेरी सेंस ऑफ आवर ओन साफ साहब ठीक है ચાલો અરે આશીર્વાદ બે ના જા અરે લે કે આ સંભાળ કે સંભાળ કે ઉતરને દો દાદાજી અવસર અવસર મે ચાલીસ सिर पर कलिंग, कलिंगी कलिंगी बोलते हैं, कलिंगी पगड़ी धारण करो क्योंकि कलयुग का नाश कर सत्युग का ना भी चाहत स्वीकार करेंगे हम અચ્છા આપ પઢો આપ પઢો અરે બચ્ચી સમય ભલે ભલે આશીર્વાદ જરૂર જરૂર આપતા પુત્ર સાહેબ આયંગે જયપુર ખ્યાલ કરા જાહેવા कान बरबर है शू आ गया पूरी दोनों आदमी समर्पित अंदर, नहीं, अंदर नहीं। आज़े को आज़े आ? आ पुरी के लिए इनकी मिशे भवन सिंह जी को मेरा संदेशा भेजो अगर आ, सही समय आ गया तो मिलेंगे उनको उनसे बहुत अच्छा काम होने वाला है क्या बताया नीचे नहीं दबावा नू नजन सिंह ठीक है खाली संदेशा दो इतना ये जादूगर नहीं है લેકિન સબકે અંદર રહેવાળે એન્જિનિયર સાહેબ હૈ ફે એન્જિનિયર સાહેબ હોય હુએ ભી વો સબે અંદર હૈ ખુદ બહાર નહી હોતે હૈ ફર સબકે અંદર હૈેશા દેખા કભી મિલંગેવા મરી ઈચ્છા હૈ રાજી બહુ દ્તો તો અભિયા પખાની પડ લો બસ જાઓ બુલ કા તો આ લે લો જય શ્રી રા त्व सर्वत्र दादा भगवान का असीम जय जयकार हो जिसलिए नारा गूंजेगा श्री सिमंदर स्वामी भगवान का असीम जय जयकार हो उसी दिन पूरे विश्व में शांति छा जाएगी आप पूरा से पूरा अपने रिश्तेदार को अक्रम विज्ञान मासिक पुत्र लगा दीजिए और सबको चरणों में हाजिर कर दीजिए દાદા કે દર્શન કરા દીજે દાદા કે દર્શન કરવા થી બીજ પડ જાયગા તો જીવન બદલ જાયગા પાંચગે મેં સચ કેતાું ફી આવાજ હૈ દાદા કે દર્શન ને બીજ પડ જાય શક્તિ આપણે બીચ કતને ભાગ્યશાલી હે મેં યુ દેખતા રહેતા હું કે લગ આયે હા તરફ જનસંખ્યા મેં જો આયે હે દેશ બડે ભાગ્યશાળી હૈ પરંતુ શ્રી કરમદાદાજી કે ચલ કન્ડ માં તબો ભૂમિ ભરતરી અલવા રાજસ્થાન થી આજ ચાલીસ કારી જો ગુરુ ગોવિંદ સિંહ કે જમાને પ્યાર થોડ જન્મ લે કરી તરફ સમર્પિત હૈ પાઉન દિવસ પર આએ હૈ સબે સબ આ કોટી કોટી પ્રણા મંથન સ્વીકાર કરે હે દાદાજી આપસે આપીર્વાદ ચાતે તથા હવે ઓજાર બના કરે આપણા ઓજાર હમક બનાવે શક્તિ બધે જીક નિમિત્ત બના દે જી સારા વિશ્વ કા કલ્યાણ હો સારા વિશ્વ કે મોક્ષ જ્ઞાન કો સબકો અંત વિઘ્ન કા નાશ હોય સબકો આપ શરણ મે દાદાજી હમ નિમિત પ્રાર્થના હૈ સદે આપી સબ્વર ગયા પૂરી તરફ પૂરી તરફ દાદાજી સમર્પિત હોસ વિશ્વ કલ્યાણ કે લીધે કામ કીજે દાદાજી કા કામ કર લેગા વ શિરોમણીમાં હોયગા જય સચિદાન જય સચિદામ બસ અચ્છા ભેજ ખૂબ આશીર્વાદ का पत्र मिला मुझे शादी अच्छी हो कविराज अलवर और जयपुर के बीच अलवर से कुछ 12 किलोमीटर बारह 14 बीघा जीव जमीन एना आख बिल्डिंग है मोटू रूमों वालू कहें के हा जगत कल्याण मैं जरूरत आलोक जी करी छे, शर्मा जी छे, रामा रामावत तो नाम आलोक जी आलोक तो वो चाहते है कि साहब गए जाके आए और बाकी के तीन आप तो पुत्र जाए है अभी वहां वहां से आएंगे तो मैंने बोला आप देखो सोचो सास आपको बताओ और आप सब सोचो साहब आपका पुत्र सब वहाँ हम तुम, हमेरा नहीं है उनका ही है लेकिन उनके दो आई एस वाले दो है उनका है हो है। तो उसको आलोक को दे दिया काबू सबके कल्याण के लिए भी और जय सच्चे दानंद संघ उसमें कुछ सरकार दे ऐसा मेरी भावना है ऐसा चाय ठीक है न हमें तो हमें तो टेका देना है खाली हमें हमें तम्बू तालना नहीं है <laughs> બસ હા બરાબર ખુબ આશીર્વાદ છે સંભાળો ચાલો चलो आपने आप कविराज अमरु सूचन थे अमरा प्रत्येक सरीबेन खास भाव कर श्रेणी नंबर पंद्रह अनुभव प्रगट अनुभूति के ज्ञान सूत्र है उनकी पंद्रह बुक है उसकी चिताबेन है के? ठीक है ठीक है श्रेणी में तीन सूत्र बताए हैं तो वो सूत्र नंबर गुजराती में बोलीय एक सौ अड़सठ एक सौ अग्नो सीतेर एक सौ सीतेर तरह सूत्रों सुंदर छे बहुज टूका टच है विस्तार घड़ो मोटो आकाश तत्व एक बाई लो श्रेणी पंदर सूत्र नंबर एक सौ अड़सठ नाचु छू बहु लाबू छफ करजो जरा मैं भार लगे तो वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है बोलो वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है बहुत लंबा सूत्र है <laughs> क्यों कि वर्तमानता का ना भो मापो पची नहीं बनो तेम समस्त भूतका समस्त भविष्य पर्यायो अवस्थाओ बदीज सी वर्तमानता है बीजू कशुज नहीं जीवन मुक्त दशा जीवातु जीवन रामेन जीवातु जीवन एम जीवा अपने जीव जता वर्तमानताए आटला शरीर में अदूत दशाए आपकाकाश के अलोकाकाश ये भाषा शास्त्री है त्या कोई अंपा जरूर नहीं त्या त्या जब बाहर निकलवा जरूर नहीं सारू लोकाकाश अलोकाशा स्वरूपे आता शरीर में छे शरीर में छे ब्रह्मा पिंडे कहू पर ब्रह्माड ए तो लोकाकाश ने कहू पर अं अंदर नोकाश ने अलोकाश व्यव रीते बार वर्तमानताएं कर आप जीव शिक वर्तमानता ए करता जीवन जीव जइए शरीर मां। शरीर एट आप बंधाये कोई बाधवा नतवा आया हे अमने छूटे नहीं क्या होटले अच्छा ये बात है तो सूत्र तो बड़ा अच्छा है सूत्र तो बड़ा अच्छा है वर्तमानता से जीवन मुक्त की वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है हमेरा जो शरीर है वो कर्मबद्ध है जो हमारे किए हुए कर्म थे वो किए हुए कर्म के कारण जो कारण स्वरूप से बद्धता थी वो आज अगर क्रिया स्वरूप से बद्धता के निकाल न हो जाती पूरी तरह से शास्त्र और शास्त्रिक भाषा तो बहुत अलग है हम खुद बंधनों से बंदा गए थे और जो हम खुद खुद से हुए थे वो हम खुद अलग हो गए आज क्यों कि खुदा को जान लिया है पूरा खुद को जान लिया है और इसलिए खुदापुन खुदापन है वो खुदापन में वो हमेरी શરીર ભગવાન કે બીચ કીમે સ્થિતિ હૈ સ્થિતિ સારા બ્રહ્માંડ કા આકાશ કા વ્યાપ પહોંચ સકતે હૈ પુરા પુરા માનવદેહ મેં એ માનવ દેહ મે સારા બ્રહ્માંડ કા અવકાશ કા વ્યાપી તત્વો કા उनके साथ साथ रहते रहते वर्तमानता से हमें अलोकाकाश की पूरी समझ आ जाती है और ऐसी समझ आते ही हम के विश्व के बाहर और विश्व के अंदर दोनों ढंग से रह सकते हैं और इसीलिए विश्व के बाहर का रहने वाला मेरा समझ वाला भाग वो विश्व की सभी रचनाओं का स्थितियों का સભી માનવ સમાજ વિશ્વ માનવ સમાજ ઉપસ્યા હોલ સકતા હૈ કોઈ ભી સમસ્યા હોય સલજાને વાા રહી આપોઆપ સુલજર હોતી હૈ આપોઆપ વા રહેતા હૈ તો મર્યાદા મેલાને વા તો મર્યાદા હો અમર્યાદો બરા મજે કી બાત હૈમે ચહો એટના હમ એક દુસરેકે તકર કરી કરો બુ કા પ્રકાશ હૈ वो बुद्धि का प्रकाश के हिसाब से उन ऐसे भी कर सकते हैं और जिनको ज्ञान का प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश है उनकी प्रज्ञा शक्ति इतनी प्रज्वलित होती जाती है और इससे हमारे ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश अच्छी ढंग से खुला होता जाता है अनावृत होता जाता है हुँ? ऐसी वर्तमानता है हम मई हम है बोलो मैं हूं और इसीलिए ही जो मैं नहीं था उसने मैंने मैं माना वो मेरे सामने आया है उनको और शरीर को मैं अच्छी ढंग से पूरी तरह से जैसा है वैसा देख लेता हूँ जान लेता हूँ और हमें सच्चेद आनंद स्वरूप में रह सकता हूँ अभी सूत्र नंबर एक सौ बोलो साहब पर कविदा बोलो लोकाकाश बराबर अलोकाकाश आदि अंदर कैसी जाए खबर ना पड़े समझ का भाग है समझ का भाग सब जगह चला जाता है यही सारा थोड़ा छोटा सा, सा शरीर के अंदर अलोका काश महीना क्या कि हमेरी वर्तमानता में भविष्य की अवस्थाए हमें उसका अनुसार आ जाता है कि तीर्थनकर भगवंतों को केवल ज्ञान के प्रकाश में उस समझ से अंतिम प्रकाश है अंतिम दशा है उसमें वो भविष्य में जाते नहीं है और भविष्य में जाते सबका प्रश्नों का, का जवाब नहीं दे देते हैं लेकिन भविष्य की पर्याय उनके वर्तमान के केवल वर ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो रही है प्रतिबिंबित हो रही है प्रतिबिंबित आसानी से बिना प्रतिबिंबित होवे क्या देखे हम जो प्रतिबिंबित हो रहता है आसानी से देख लेते हैं क्योंकि प्रतिबिंब और वो सारा પ્રતિબિંબ કા બિ જો પડા વેદાંત મે બહુ અચ્છી ઉપમા બહુ અચ્છી ઉપમા હૈ બહુ અચ્છી ઉપમાદ હૈ કારણ હૈ અમર્યાદા કે પરિપ્રેક્ષ્ય મેં लोक और लोक आकाश दोनों आ जाते हैं और किसी को कुछ ना है कोई इसके इस सूत्र के बारे में आपको सभी बहन ब्रह्मा बहन को कुछ नहीं यहां से वरिलोक कौन सुरेश भाई पूछते हैं आप बोलते हो परमा बेन जरूर जरूर जरूर जरूर बहुत आनंद आयेगा बोलो समुद्र ने जाणव हो समुद्र ने न जा सके एक बिंदु ने जाने तो समुद्र समझी सके ठीक है वर्तमान था वो बिंदु है और समुद्र है समुद्र है हाँ दोनों सात सा है और बिंदु समुद्र सा सारा फैल जाता है क्या? लेकिन समुद्र जो है वो बिंदु को कैसा पहचानेगा बिंदु की कीमत है वही वर्तमानता है एटलू स्वच्छ अभी तो हे एटलू स्वच्छ बिंब हिंदी भाषा जितना स्वच्छ जितना चमकता हुआ आईना होगा उतना बिंब स्वच्छ पड़ेगा वो श्रीमद राज चंद्र जी ने यही जताया है वहाँ और बताया वहाँ अच्छी ढंग से कि हमेरी चित्त की वृत्तियाँ इतनी निर्मल हो जावे क्या बताया कौन सी चित्त तो के शुद्ध चित्त शुद्ध आत्मा ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश वाली हमेरी चित्त की वृत्तियाँ जो आज है उसमें से जो एक्सपोर्टेबल सरप्रस का भाग है वो एक्सपोर्ट हो जाता है और खाली निर्मल चित्त वृत्तियां रह जाती है साहब एक्सपोर्टेबल सरप्रस को क्या बोलते हैं शास्त्र भाषा में निर्जराज होने वाला बाग अकाम निर्जरा वाला बाग क्या बताया उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ता वो एग्जिट हो जाती है उनकी लेकिन हम उसको एग्जिट होने नहीं देते सभी को ये तकलीफ हो गई है इसीलिए बताया चित्त की वृत्तिया इतनी निर्मल हो जावे कि उसमें दिखावापन हमेरा है। वो इतना स्वच्छ है तो आप वाप अपने देखने के स्वभाव से सब दिखाई पड़ता है अच्छी श्रीमद जी ने बताया है उनकी अनुभव वाणी में કવિરાજ બહુ અચ્છા બતા હૈને ઉપમા દી હૈ સિબિલી દી હૈકી વૃત્તિ નિર્મળ હોત સ્થિર હોય કે અગર હમ બેઠે હૈસર્ગ મેં પદ્માસન મે ધ્યાન મે આયા તો ક્યાં ચીજ હૈ તો ચડ લગતી હૈ बोलते है कर कोई यहाँ नजदीक दिखाई नहीं पड़ता ये अच्छा है चीज तो वो चर से अपने चर निकालता है फिर भी वहां कुछ असर नहीं होती ऐसा है अगर हिरन आवे हिरन अपने से करे तो भी कुछ नहीं ऐसी श्रीमद जी ने उनकी ये भावना थी है? लेकिन उत्कृष्ट मार्ग के प्रतीक थे क्रम मार्ग उत्कृष्ट प्रतीक थे अपने ही अपने समय में करीब सवा साल के आगे हुँ? और उनकी ही ऐसी स्वच्छ चित्त वृत्ति की भावना से उनसे वचन निकल गए हैं कि जो हमें लगता था कि हमेरे एक पुद्गल शरीर के कारण अंदर जो प्रकाश हुआ है वो कई लोगों को लाभ दे जाएगा और ऐसे लाभ प्राप्त करने वाले दो चार लाख हो जाएंगे ऐसी उनकी भावना थी लेकिन जब आयुष्य और आयुकर्म का निकट में अंत आया तो उसको पूछे उस समय में आगे पूछा गया था तो उसके जवाब में बताया उन्होंने कि ये हमेरी भावना व्यक्त होने ही वाली है और आग ज़्थ ज़्थ अवश्य होगी ये दादा भगवान का प्रागत्य ये हमें दिंग સી કે સર પર બેઠને વે નહીં કૃષ્ણ ભગવાનને કિસો નાથાતા કલીન હું ક્યાં બોલતેલિયા ગયે હા દાદા અભિસો મુ जोर है थोड़ा करने पे जाते नहीं वो करने <laughs> अरे ऐसा क्या बल तो है इतने लोग है तो कैसे धनी बताया समझ में नहीं आया कैसे धनी धनी बताया दनी दनी दनी दनी दनी। ए, शास्त्र में शास्त्र में है वो शास्त्र की भाषा है थोड़ी लिंग धनी स्तवन है एक तो आनंदी महाराज का हुँ? और चंद्रकांत भाई अपने थे तो चंद्रकांत भाई इतनी खुमारी थी उनकी कौन है मेरे <laughs> अच्छी खुमारी थी उनकी तो रमाबेन ठीक है बिंदु मैना केंद्र क्या बताया रमाबेन उनको बोलना दो बोलने का दो જોર થી બોલો બિ મહિલા કેન્દ્ર બિંદુ મેન્દ્ર કેન્દ્ર સેન્ટર સેન્ટર સેન્ટર જગ્યા નહી રોકતા કભી આપણેક્ષ્મ હૈ સુક્ષ્મ હૈ क्या बताया सूक्ष्म है पर इसी कारण पुद्गल का वर्तुल सभी जगह से उस सेंटर के कारण होता है इसीलिए और सबसे अच्छा वर्तुल कृत होता है जब सभी अंग की सम चतुषता अच्छी ढंग हो जाती है तब पूरा वर्तूल अच्छा हो जाता है, <laughs> है। इसीलिए तो भगवान को नमस्कार करते हैं स्वामी परमात्मा को पक ऐसा वर्चुअल दिखने न मिले आपको इसीलिए तो लोक और अलोक सभी की समस्याएं आसान से सुलझल हो जाती है आसान से हम्म है भूली गई वाणी नहीं है निकली हुई दिव्य वाणी है जिससे अगर वो बाहर से भी है विश्व के बाहर વિશ્વ ઓર વિશ્વ કે સંલગ્ન એસી આપણી સારી સેલેસ્ટિયલ વર્લ્ડ તારા મંદ ગ્રહ નક્ષત્ર સૂર્ય ચંદ્ર તારા વગેરે નવગ્રહ વગેરે પંદર ક્ષેત્ર મનુષ્ય ક્ષેત્રે પાસ હૈ જો પ્રશ્ન કરે ઉકલ જતા હૈ વિશ્વ મેનુષ્ય શરીર જીવન કે બાર कहीं कहीं प्रश्न उठते लगते हैं आज के विज्ञानी लोग को प्रश्न है ही कितने वैं? और ये कहाँ गुमराह हो गए हैं टाइम समय में टाइम समय में स्पेस उसको उनकी भाषा की स्पेस है वो दरअसल तत्व भाषा की स्पेस नहीं है टाइम और स्पेस और पीछे बोलते हैं मोशंग गति तो उनकी भाषा की मोशन गति है वो तत्व भाषा की भगवान की भाषा की नहीं है तो चाहते हैं कि गति है तो स्थिति होनी जरूर है तो बोलते हैं तो इधर, इधर योर फ्लो वो सब अपने आसपास में इथर योर फ्लो है इसीलिए हमारी चीत ચલ લી જતી હૈ અમે ચલ્યાસ બતા ભાષા હૈ ને ભગવાન કી ભાષા અધર્મ અસ્થિકાઇ નહીં હૈ અધર્મ અસ્થિકાય અર્થાત અધર્મરૂપી તત્વ એક અખંડ સારા બ્રહ્માંડ કા તત્વ કે કારણ હિ હોતી हम खुद अपने पंच नहीं कर पाते कभी भी हमारे विचार हो बुद्धि की कोई भी व्यवस्था हो अंतर की फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता और जब ये तत्व दृष्टि में सारा तत्व रहस्य सभी तत्वों का जैसा जैसा खुला होता जाता है वैसे वैसे हमें हमेरी समझ में आ जाता है आज ये पंचम काल है કલી કાલ હૈ કલી યુગ હૈણ વો સમજ તક હકતે હૈ સમજ કેવળ જ્ઞાન કી જનેતા હૈ કે જ્ઞાન કી જનેતા હૈ સમજ એ ભગવાનને બતા અમે જ્ઞાન જો વિજ્ઞાન સ્વરૂપ ને ક્રિયા નહીં શરીર સાથ હોતે શરીર ક્રિયાવાલા હૈ शरीर क्रिया वाला है शरीर की क्रिया वाला शरीर में शरीर की सभी क्रियाओं अंतकरण से मन बुद्धिचित अहंकार से या बाह्यकरण से बाह्यकरण जो पांच बार का हार्डवेयर है ये पांच इंद्रियों वाला और उसके अंदर पांच ज्ञान इंद्रियों का सॉफ्टवेयर है वो दोनों साथ साथ में साहब क्या करें, पढ़े तो नहीं हम कम्प्यूटर <laughs> आया कहा से कॉम्प्यूटर सुरेश કૌન કાંસ આયા કાંસ ચપકા આઈ ટી નેટ હે કેન્દ્રવર્તી આપણી વર્તમાનતા અવસ્થા હૈ જિસે આપ બુદ્ધ બોલતે અદભુત હૈ કેન્દ્રવર્તી केंद्र और वर्तूल बहुत अच्छा संबंध है बड़ा अच्छा प्यारा संबंध है हमेरे तिरसष्ठ सोलाह पुरुषों जो है वो सभी को केंद्र और वर्तूल उसकी सही समझती सबको बहुत अच्छी इसीलिए तो श्रेष्ठ पुरुषों का गए हम मानते हैं कि प्रति नारायण प्रति वासुदेव ऐसे नेगेटिव ऐसा नहीं बात है बात नहीं है उनका नेगेटिवपन इतना है कि वो એક નિમિત્ત બન ગયે હૈ ખાલી લેકિ ઉચ્ચ પ્રકાર કે નિમિત્ત બન ગયે હૈ તોટિવ પ્રકાર કે એકસ્ટ્રીમ સ્ટેજ બને જીએ પૂરા પૉઝિટિવપન પ્રાપ્ત કરેતા હૈ દાદા ભગવાનને બતા હૈને કનારે પર જ્ઞાન હૈન્ય કનાર જ્ઞાન હૈ બાત હૈ તો કિરાગર કસકી સ્થિતિ કનારા જા પ્રાપ્ત હોઈ નહી આપી અચ્છી બાત હૈ કનારા પ્રાપ્ત કરના કવિરાજને પદ મેં ભી લગાયા હૈયા બળી અચ્છા પદ હૈ લાઇન બોલો ને ખાલી હવે છબ છબિયાન અથી તરવાના હવે છબ છબિયાનવા હવે છબ છબિયાનવાના હવે છબ છબી કરવાના કર पितर फरिया कई परवाना पितर फरिया कई करवाना समय ने सरवा समय ने सरवाओ क्षण क्षण जीव शर क्षण जीवा समय ने सरवाद समय ने सरवाओ क्षण क्षण घी क्षण क्षण घी आओ इस ये किन्द्र वाले वर्तुण वाले कभी भी काल को पकड़ेंगे नहीं वो काल को सरन से सरलेंगे ऐसी बात है इस श्वसन क्रिया से जो काल सड़क रहा है वो आसानी से उसको पकड़ेंगे नहीं कोई और इसीलिए सरका जाएगा बड़ा अच्छा दिखिए बात दादाजी थोड़ी देर में अभी बच्चे लोग यही पद पर अपने को नृत्य करके बताएंगे छपछपिया वाला अभी अभी यही यही छब वाला पद है कविराज का हमेरे स्कूल के बालक को सभी अच्छी ढंग से बताएंगे जयेन्द्र भाई की छह बजे छह छह बजे पर छह बजे से तो अभी दूसरा दो सूत्र ले लेते हैं हुँ? आगे का एक सौ एक कितना क्या बोला चाहता है हिन्दी में उनहत्तर તો નહી મરાઠી શીખલા પાજે મરાઠી શીખાય અચ્છા ઠીક હે સૂત્ર પઢતે પઢતે હૈ શ્રદ્ધા બોલો શ્રદ્ધા આપના શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા દર્શન ગુણ હૈ દર્શન ગુણ હૈ સૂત્ર હૈ શ્રદ્ધા શબ્દ વ્યવહાર મે સભી કે લી વો પૂરી તરફ હૈકિન વ્યવહાર થી હૈ વ્યવહાર થી ઓ શ્રદ્ધા કા તો બહુ મહત્વ દીયા શ્રદ્ધા કો તો બહુ મહત્વ દીયા કારણ ધર્મ ઓ ધર્મ કે આરાધના કઈ કઈ પ્રકાર થી હોય શ્રદ્ધા શબ્દ આતા હૈા શબ્દ આતા હૈ तो व्यवहार में वो श्रद्धा रखना रखना रखवा वे ऐसा वाला आता है और जो बाकी है वो श्रद्धा रखने वाले है दोनों तरफ से है वहां लेकिन श्रद्धा ऐसी चीज नहीं है कि वो मनुष्य से ऑपरेट की जाए श्रद्धा तो स्वतंत्र चीज है स्वतंत्र વ્યવહાર મે બતા વિશ્વાસ અગર મનુષ્ય કે સમાજ મેં એક દૂસરે આપણે માનવતા કે સંબંધો કે નાતે વ્યવહાર મેં હૈ સભ આપ સભી વ્યવહારો મેં અગર હમ એક દુસરે કે સાથ અમે વિશ્વાસ દૂસર પાસ નિકલ જાવે તો મનુષ્યપણ મેરી પુર મનુષ્યપન હૈ બજના ચે વિશ્વાસ શબ્દ ઇસી શ્રદ્ધા સંલગ્ન કયા વિશ્વાસ શબ્દ વિશ્વાસ કો બહુ પવિત્રતા દેગી વ્યવહાર મે વિશ્વાસ કિસી વિશ્વાસ સંપાદન કરના અગર તો હમ કિસી સહી ઢંગે વિશ્વાસુ હૈ कि जो आसानी से हमेरे में विश्वास रख सकता है ऐसा हमें होना कि दोनों बहुत पवित्र चीज गई लेकिन ये क्या संसार की बात हो गई संसार में तो भगवान हाजिर है इसीलिए संसार में श्रद्धा का परछाई वाला विश्वास शब्द है परछाई वाला जो मूल वस्तु है और परछाई है तो दोनों की वैल्यू है परछाई मूल वस्तु नहीं है लेकिन मूल वस्तु की परछाई है वो पुतगल तत्व की बनी गई हुई है वो विस्तृष परिणाम स्वरूप के ऐसे तत्व स्वरूप है वो पुतगल के है वो पुतगल सी परछाई जो बोलते हैं कौन मानेगा आज का, का विज्ञानी परछाई पौद्गलिक है लेकिन उसकी पौद्गलिकता कौन समझा पाएगा बहुत कठिन है बहुत कठिन है बहुत कठिन है अगर ये समझ गए तो हमेरी खुदगल गुणों प्रा, प्राकृतिक गुणों वाली शरीर है जो वो शरीर में है, उसमें और विश्वास कि भगवान आजे रहे तो भगवान आजे है तो भगवान की परचाई परचाई है विश्वास की तो अंतर की जीवन की है वो तो इसीलिए भगवान और भगवान खुद है શરીર મેં શરીર કી બિન માલિકીપન શરીર કુરી મમતા રહીતાનવાણી કાયા કી જૈસી સ્થિતિ હેરી હવે પ્રાપ્ત કરી કેન્દ્રવર્તી ઉી કો બિંદુ બોલતે પૂરા સાગર મહાસાગર ઇ મહાસાગર તો દેખ સકતે તો સુનામી ઉઠતી હૈ અંદર ઉઠતી હૈ કે નહી સભી જનતા સભી શ્રદ્ધા શબ્દ મૂળ દર અસલ ભગવાન પર જાતા હૈહાર મેસાર મે પરચાઈ કે સ્વરૂપ મેં શ્રદ્ધા ભી શબ્દ હૈ વિશ્વાસ ભી શબ્દ હૈકિન સંસાર મેદ્ધા બોલતે હૈ અસલ શ્રદ્ધા નહીં હૈલી બતા શ્રદ્ધા આપના શુદ્ધ આત્મા કા દર્શન મૂળ હૈ दृष्टि है तो सबको सब दिखाई पड़ते हैं दृष्टि में जो जो आवे वो सभी दिखाई पड़ते हैं लेकिन ये पौधगलिक दृष्टि है कौन सी पौधगलिक अर्थात लाइव मटीरियल मटिर क्या बताया सजीव मटिर દ્રષ્ટિ બોલતે શક્તિ હૈખો દ્વલન નહીં હોતા કોઈ કોષ્ટિ નહી જલ જાતી ચર્મ ચક્ષુસે તો એ શુદ્ધાત્મા ચક્ષુ સે શુદ્ધાર્મા દેખાવા જાનને વી પ્રકાશમય દ્રષ્ટિસે और ज्ञान से और दृष्टि से जो है वो दृष्टि का भी गुण है ज्ञान है वो ज्ञान के भी गुण है दृष्टि के गुण मूल ज्ञान के गुण खुले होने के जनक है जनक है और जनेता है जो भी समझो और दर्शन को केवल ज्ञान की જનતા બી હશન નહી કેવલ જ્ઞાન નહી દશન મહિના ક્યા હમ કુદ દેખને વાળે નહીં લેકિન હમણાં શ્રદ્ધા સ્થળ ગુણ હૈ હવે દિખાવ પડે મેં સબુ આ જ શરીર કા અંદર કા તારા અંતઃકરણ ઓ શરીર કા શરીર જો વ્યવહાર વા સબકે સાથ વ્યવહાર મે સર્વપ્રથમ હેરી શ્રદ્ધા ગુણ થી દર્શન સભી કે અંદર એ શ્રદ્ધા ગુણ દર્શન ગુણ હૈન સુપ્ત હૈકિન હમીરી ટી પડ જતી હૈસા બાર વ્યવહાર વાળા ભાગ હૈ વિશ્વાસ વાળા ભાગ શ્રદ્ધા વાગ આઈ જાતા હૈ દાદા ભગવાનને સમજાયા બતા શ્રદ્ધા પર રખને વાલી ચીજ નહીં હૈ કિસી પર શ્રદ્ધા રખે ગુરુ કે પર તો શ્રદ્ધા આવે નહી હૈ શ્રદ્ધા મેં રખને કે ગુરુ નિમિત્ત હૈ નહી હૈી ક્રિયા વાળા નહીં હૈ ક્રિયા નહીં હૈ તો આપણી સ્વભાવ થી સ્વભાવી ક્રિયા થી વ્યવહાર મે સારી ક્રિયા વે સભી વ્યવહાર મે સ્વરૂપ થી હૈ સક્રિય અક્રિય હતા દર્શન ગુણ હૈ સક્રિય મને દર્શન ને દિખને વાત શુદ્ધાત્માનંત દર્શન શક્તિ વાત શુદ્ધાત્મા બતા શ્રદ્ધા આપના શુદ્ધાત્મા દર્શન ગુણ હૈ શ્રદ્ધા પર એક દો લાઈન બોલ સકતા શાસ્ત્રો માં કહ્યું છે હિન્દી શાસ્ત્રો બધા કે શ્રદ્ધા પરમ દુલ્હા એટલે કે શ્રદ્ધા બેસવી મહામહા દુર્લભ છે આજે ઓચિંતા કોઈ તમે રસ્તાના માણસને એમ કહ્યું તમે ભગવાન છો નહી માને એ ધ્રુજી મને ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધા પરમ મહા મુશ્કેલ છે આપડી બે લાઇન છે બીજી શ્રદ્ધા ફરે છે પ્રેમ મને વિધ્ધા મા દુર્લભ છે શું કે હિન્દી એકસો સત્તર મરાઠી શું કે મરાઠી સીખની પડી ક્યાં બોલે સત્ર સત્તર બોલતે क्या बताया आपने डराय शिक्षा अनुष्ठा अच्छा सूत्र पढ़ते हैं हम उपयोग बोलो उपयोग शुद्ध आत्मा की शुद्ध आत्मा की लाक्षणिकता है लाक्षणिकता है शरीर की नहीं शरीर की नहीं उपयोग शुद्ध आत्मा की लाक्षणिकता है शरीर की नहीं ઉપયોગ શબ્દ બહુ મહત્વ કા હૈ બાત મેં યુ ઉપયોગ શબ્દ જો મૂલ મૂળ શબ્દ હૈ મૂળ કે ઉપર મૂલ વસ્તુ કે ઉપર લાગુ હૈ જો મૂલ નહી હૈ અવસ્તુ હૈ શરીર કે જીવન મેર કે સભી વ્યવહારો મેપર હોતા બુદ્ધિ વાપર કર લેતા હૈકિ જો બુદ્ધિ વાપર કર લેતા હૈ ઉપયોગ નહી બોલતે ઉપયોગ ક્યાં ચીજ હૈ તો ઉપયોગ તો સારા જીવન મે વ્યવસ્થાઓ મેં બચ્ચે બડે સભી સમજ લે કે ચીજ ઉઠાઈ લીધો ઉપયોગ કર લેકિન ઉપયોગ એસી ક્રિયાવાલી ચીજ નહીં હૈ ક્રિયા વાલી ચીજ નહીં હૈ સ્વભાવ क्रियाशील पर स्वभाव में अक्रिय है फिर भी वो उपयोग शक्ति जैसे ही व्यवहार में उपयोग को वापर बोलते हैं यूज बोलते हैं वैसी शुद्धात्मा की ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश जो है जो ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश खुद मूल स्वरूप के हैं शुद्धात्मा के है, वो अपने आप प्रकाश का गुण जो है वो गुण उनका परिवर्तन परीवर्त, परी, का आता है वो परिवर्तनता है उनकी उसको उपयोगिता उप्यो, बोलते हैं उपयोग પ્રકાશ કામ મેુદ્ધાત્મા મૂળ વસ્તુ હે કામ મેં કાં શરીર હૈ ભાષા બોલતે તો ભગવાન ઓ શરીર કી બહુ મહત્વ હૈ માનવ મનુષ્ય શરીર ઇતના મહત્વ કા કવિરાજ કે જીતની હમ ભગવાન કી મહત્વતા સમજતે હૈની શરીર કી મહત્તા હૈ और इसी कारण वो दोनों के साथ साथ होते होते हुए शब्द बहुत काम आता है उपयोग दादा भगवान ने ऐसा बताया कि जैसी पतंगा है और पतंगा की दूरी है तो दूरी और शरीर रूपी पतंगा उसमें वो दूरी शुद्ध आत्मा का दर्शन गुण वाली है और उसके लिए સારા જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લા હોતા જાતા હૈ ઉપ શબ્દ બહુ મહત્વ કા શબ્દ હૈ બહુ મહત્વ કા સમાન્ય તૌર બહુ માપર લેતા હૈકિ બિના વપરાયા હુઆ સ્વભાવ કામ કરતા હુસો ઉપયોગ બોલતે દીખને સ્વભાવ બોલતા હૈ શરીરપી પતંગા અગર જીસ કે પાસે દ્રષ્ટિ હૈ દ્રષ્ટિ થી શુદ્ધ આત્મા दर्शन गुण शक्ति से वो पतंगा अच्छी ढंग से उसको कंट्रोल नहीं बोलते संयमित कर रखते हैं संयमित कंट्रोल शब्द संयमित का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन करे सर साथ संयम का और संयमित करना कंट्रोल कंट्रोल शब्द तो अलग है इसलिए बोलते हैं कविराज और सभी के ट्रांसलेशन में नहीं आ पाता फिर भी कंट्रोल रखे अंदर ब्रैकेट में लिखना चाहिए टेक्निकल वर्ड दीरी इम्पोर्टेंट बहुत डिसिप्लिन लखे तो ठीक है निकट निकट थे सब क्रियावर के शब्द है व्यवहार में शरीर के माध्यम के साथ में इसीलिए लेकिन भगवान साथ साथ में है ना इसीलिए शब्द निकले हैं सब हुँ? अगर भगवान नहीं तो कोई नहीं निकलता तो उपयोग शुद्धात्मा की लाक्षणिकता है शरीर की नहीं कविराज तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में आपकी अच्छी भाषा में है कोई है शुद्ध उपयोग और संताधारी बोलो शुद्ध उपयोग और सम्ता धारी ज्ञान ज्ञान मनोहारी रे कर्म कलंक को दूर निवार कलंक को दूर निवार कलंक को दूर निवार जियो हरे शिव नारी रे जीव हरी कोई माने के शंकर भगवानी पत्नी ने परिणु नहीं होना मीनिंग अभी तैयारी कर सकते हैं सरी बहन એક થોડા અસીમ જે કારો પાંચ મિનિટ બોલા કે પી તૈયારી કરો જયેન્દ્રભાઈ હેલો ભાઈ પછી પછી પોતા જો ઉદય પલટાય છે અમારા પણ બધાના ઉદય કરવા ક્યારે કોના પલટાઇ જાય કહેવાય ને એમાં દેખાશે તમને દાદા ભગવાન અસીમ જય જય કાર અસિમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના હસિમ જય જયકાર દા ભગવાનનાસીમ જય જયકાર દા ભગવાનના અસિમ જય જયકાર ભગવા હસીમ જય જ ભગવાનના હસીમ જય જયકાર ભગવાના જય કાર ભગવાન ના હસીમ જય જયકાર દા ભગવાના જય જય કાર ભગવાનના સિિમ જય જયકાર જય જયકાર દા ભગવાન ના અસિમ જય જયકાર હસીમ જય જયકાર દા ભગવાના સિમ જય જયકાર જય જય કાર ભગવાસીમ જય જયકાર ભગવાનિંદના